नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 15 दिसंबर 2013 रविवार और ये जो टॉपिक है, वो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा उसके ऊपर है, उसने क्वेश्चन पूछा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको कन्वर्शन करने से क्या फायदा? वो तो और वो क्यों कन्वर्शन के लिए मदद करती है? तो इसमें जो सेक्युलर हिस्टोरियन है रोमिला थापा टाइप के लोग वो हमेशा एक ऐसी इस तरह का आवास खड़ा करने के क्रिएट करते हैं कि जो एमएनसी है या ईस्ट इंडिया कंपनी पुरानी एमएनसी आज की एमएनसी वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आती है व्यापार के लिए आती है उद्योग के लिए आती है उनको रिलिजन में कोई लिखा जाता है और प्रमाणित भी है कि 1853 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था इनिगो का उसका एक कारण था कि कार्टून में सूअर और गाय की चरबी मिलाई जाती थी वो कार्टून के डिजाइन इस तरह से होती थी कि कार्टून में बारूद होता था और उसके ऊपर कैप रखा जाता था ताकि カットのカットのットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカのカットのカットのカッのカットののカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットのカットののカットのカットのカッ इसलिए जानवर की चरबी डाली जाती थी ताकि युद्ध के समय ये टॉपे जो कार्तूस का टॉपे वो आसानी से फिसल के बाहर आ जाए तो इसमें जब टॉप मुँह में डालके ठीकना होता है तो इसके अंदर जो चरबी है वो थोड़ी-बहुत अपने आप मुँह में आ जाएगी तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भैंस की � カルトスメガルティセ、ガルティスティンディアカイー、スウォーキー、チェルビアカイオー、エイ、インドサンケセニテウォー、セダキアノシテ、ス uperstitious テ、キバワーマチャディア。イバー、ガラティンサーチャラテ、アサニータキエイブン、ガイスウォーキー、チェルビダリオ、ドスレディン、バワーオー、スケインディアカディレクター、ディア、イバー、チェルビ、マッツキー、チェルビ、マッド、ガイキー、チェルビ、ウィ、ミック、 ये नहीं कि गाय की चरबी का कार्टन अलग वो मुसलमानों को दिया सुअर की चरबी का कार्टन अलग दिया वो हिंदुओं को अलग तो पहले बैंस की चरबी डाली जाती थी तो बैंस की चरबी से मुस्लिमों तो कोई एतराज नहीं था हिंदुओं के लिए भी ये थोड़ा थोड़ा सा डर्टी था पर अपवित्र नहीं था पाप नहीं था गाय की वस्तु हो गई पर उसको कोई उसको सब बर्दाश्त कर लेते हिंदू सैनिकों ने भैंस की चरबी का कभी विरोध नहीं किया तो भाई ऐसा तो क्या सूझा इस इंडिया कंपनी को ऐसा तो कुछ था नहीं कि गाय की चरबी सस्ती है सूअर की चरबी चस्ती है और भैंस की चरबी का, का काम दाम 50 गुना ज्यादा हो और अलग-अलग कार्टन � और आगरा के बीच के थे, उनको गाय और सुअर की चरबी मिक्स करके दी गई थी, लेकिन जो पठान थे, सिख थे और आगरा के बाद जो पंजाब का एरिया जो पूरा शुरू होता था, वहाँ के सैनिकों को बैंस की चरबी के कारतूस दिए जाते थे, और इसलिए वहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ। विद्रोह सबसे ज्यादा क्यों आगरा और कल उनके पीछे कार्तूस मिलाने का रीजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो सैनिक, जो भारतीय सैनिक उनकी फौज में है, वो ईसाई बन जाए। तो उनको प्रलोभन दिया जाता था कि वे ईसाई बन जाओ तो प्रमोशन लेंगे, तो कुछ लोग बन गए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा भड़मेरी का प्रमोशन नहीं बनना フィルンコーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカーゲーバーカゲーバーゲーバーカーゲーバーゲーバー とびし inikonejada, Bavalinkia, Kokiunko, c h i t a n い a m i t i Nokriunki, Cholofotone Rakengelikin, Mandirke, Barak, Barak, Pujakaka, Janka Fear compulsory Kiaga, Kene Sunday, Go Apko, Charska Sermon, who attend Karnaparega, Kuchulok attend Kurte, Kusulogone, Virutia Fear finally Angrazona Sojaki, Azi inke Mume, Gaia, Suorki, Charbit, Aldi Jatia Istera s a trick Kurke. या जबरजस्ती, तो उनकी कम्युनिटी के हिंदू और मुस्लिम खुद कहेंगे कि भाई तू आपवित्र हो गया, तुझे हम कम्युनिटी के बाहर निकालते हैं, नात बाहर, जाति निकाला, नात निकाला, और अब एक बार आदमी को उसकी नात उसको निकाल देती है, तो अब उसको ईसाई बनाने की काम है वो, थोड़ा आसान हो जाए しかし、このことは何が起きているのか。これが最も重要です。Secular historian、rationalist、secular、humanist、internationalist、何が起きているのか。何が起きているのか。 サフサボーテンキー、sa East、e、India Company go conversion may interest Thaini, or yeprashnoco dabadehe Kibaiunone, Vanskicherbi Kyonidali, Unone Gayo Sewer Kitribi, Mix Kirke Kyondali, or yeprashnoco analyze Kerniki Koshishkaro, Kunone Gayo Sewer Kitribi, Mix Kirke Kyondali, to s a f s p Patajaljagaki, a r t k s e n i o k o Isai b a n a a c a n k a Jatinikalao, Isai Banane, o l i o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 アガラケビスケセニココデしたウシメイトナバワロギアフィルウィドロギアイスレフィルアタハラソサーツメアタハラソサンツメウィドニエニティバディキアビスティンディアコンニーダルムカプラチャーイテナ aggressively ニンカレギーパーボキヨンキヨンエバイタキバレパイマネベダルムカプラチャーキアウィドロギアアアオッケイフランシア、ジャマニア、ロシアニアケイマダッカディトウォバイアツケイメ もう一つのことは、1857年に1857年に1857年に1857年に1857年に1857年に1857年に1857年に1857年に1857年に1857年に185年に185年に185年に185年に185年に185年に185年に185年に185年に185年に185年に18年に18年に18年に18年に18年に185年に18年に18年に18年に18 日本のアフガニスタンのアフスのアフガニスタンのアフガンのアフガニスタンのアフガニスタンのアフガニスタンのアフガニスタンのアフスタアフガニスタンのアフガニスタンのアフガスタンのアのアフガニアフガニスタンのアフアフガニスタンのアフガ इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम दोबारा पूरे हिंदुस्तान पे धर्म थोपने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाएगी और विद्रोह में यदि फ्रांस और जर्मनों ने या रशियनों ने मदद कर दी तो हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसलिए उन्होंने ब्रेक कम कर दिया पर आज की तारीख में कई विद्रो ロシアは、日本とロシアは、ないアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロは、ロシアは、ロシアは、ロシアは、は、ロシアは、ロシアは、ロシアは、ロ मदद करने नहीं आया वो सारे वेस्टर्न पावर ने सेना भेजी थी फ्रांस ने सेना भेजी लीबिया को लूटने के लिए इटली ने सेना भेजी थी ब्रिटेन ने सेना भेजी अमेरिका ने तो मेन पार्टनर था उसमें तो अब ये भाई खत्म हो गया अब जैसे इराक में आज बड़े पैनमाने पे कन्वर्शन हो रहा है आज तो कोई कंट्र マルの最大の大ルさは、例えば、東京の最大の大きさは、1960年に、आ. 1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1 4 0年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1960年に、1 エイティなに何であんなに何であんなに何であんなに何であなに何であんなに何であんなに何であんなに何であんなに何であなに何であんなに何であんなに何であんなに何あなに何であんなに何であんない何であんなに何であんなに何であんなにであん u に何であんなに何であんなに何であんなに何であんなに何であんなに何であに何であのなんなんなんなんなんなんなんな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 しかし、誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も誰も でも、クリスチャンクロスを持って、クロスをクロスを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスを持っスを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスをスを持って、クロスを持って、ククロススを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスを持って、クロスを持クロスを持って、クスを持って、クロスを持って、クロススを持って、クロスを持って、クロスを持っ क्रिश्चियनों और क्रॉस रखते हो तो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन आप हिंदू और यदि टिकाल तिलक लगा के जाते हो तो इनफीरियर माना जाता है कि आप बैकवर्ड हो, आ, असभ्य हो इस तरह का वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है इसलिए वो करते नहीं हैं तो जहाँ जहाँ एमएनसी जाती है इस तरह का एटमॉस्फियर क्रिएट रिपल्सिव मतलब जिसको देखके दिन आदमी को थोड़ी सूगा है इस तरह से वो ट्रीट करना शुरू करते हैं तो अब उनको बेनिफिट क्या मिलता है बेनिफिट ये है कि यदि 100 परसेंट पापुलेशन पे सशन करना है और यदि 5-7 परसेंट पापुलेशन ऐसी है जो कि अपने आप को उन बाकी मान लो 10 परसेंट पापुलेशन ऐसी है ज अपने आप को अलग मानती हो, तो वो 10% के द्वारा बाकी 90% पे दमन करना, शासन करने का काम आसान हो जाता है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन कि मल्टीनेशनल कंपनियों को अमेरिका की सेना की जरूरत है। सबसे बड़ा रीजन ये है। अमेरिका को सेना की पूरी दुनिया की सेना की, हर एक सेना को सैनिक की जरूरत ह� दूसरों को मारो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अमेरिका की सेना इसके लिए ईसाई धर्म का उपयोग करती है। आज से नहीं, पिछले 1000 साल से यूरोप की सेनाएं सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए ईसाई धर्म का उपयोग करती आई है। ऐसा एक अमेरिका के जनरल ने कहा था कि चर आज भी अमरीका में Church Going Population है, जो कि हर Sunday को Church में जाती है, या दी साल में 50 Sunday आते हैं, तो कम से कम 40-45 Sunday Church में जाती हैं, और Non Church Going Population बोलते हैं, जो कि 50 में से मुश्किल से 2 या 3 रहिवार को Church में जाती हो, जो Church Going Youth है, सेना में जुडने वाले अधिकतर लोग, 70-80-90% जो bottom soldier level के वो church going population में से आते हैं, US में, UK में, France में, हर एक जगा. Church उनको सबसे ज़्यादा motivation करता है यहां तक कि पिछले 15 साल में प्रचार क्या हो रहा है अमरीका में, कि देखो आज हमारी अमरीका की सेना की वजह से और � आज उनकी मेहनत से ईसाई धर्म दोबारा बगदाद पहुंचा है क्योंकि एक जमाने में ये सीरिया इराक वो एरिया 25-30 परसेंट क्रिश्चियन था उसके बाद वहाँ पे इस्लाम का प्रभुत्व बढ़ता गया और करीब करीब 100 परसेंट इस्लाम आ गया और वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म है वो सीरिया और कोने में थोड़ा सिकुड़ के र बाकी अधिकतर एरिया था वो आ, आ, इस्लाम आ गया वहाँ पे तो कहते हैं कि 1500 वर्षों से वहाँ पे ईसाई धर्म पहुँच नहीं पाया था और देखो आज अमेरिका की सेना ने ईसाई धर्म को दोबारा वहाँ पर बगदाद में पहुँचाया है आ, मिडल ईस्ट में पहुँचाया है इसलिए हमें अमेरिका की सेना में जुड़ना चाहिए ये अमेर तो multi national companies को अमरीका की सेना की जरूरोते हैं, सेना को सेनी की जरूरोते हैं, सेनी कौन प्रोवाइड करता है, चर्च प्रोवाइड करता है, तो चर्च बोलता है, एकासे दो, एकासे लो, हम आपको, हम motivated, youth को motivate कर रहे हैं कि वो सेना जूड़ है, तो आप हमको नए convert दिलाओ, तो अमेरिका की सेना तो सीधा कन्वर्ट दिला नहीं सकती अमेरिका की सेना बंदूक रख के कहेगी कि कृष्ण मनोतो तो लोग एक्सपोज़ हो जाएंगे इसलिए अमेरिका की सेना मल्टीनेशनल कंपनियों को बोलती है कि भाई तुम ये ये पादरी लोग हमारी मदद करते हैं हम तुम्हारी मदद करते हैं तो तुम ये चर्च की मदद करो तो � と、一つの multinational company は、一つの社会を受けたら、一つの社会を受けたら、一つの社会を受けたら、一つの社会を受けたら、一つの社会を受けたら、一つの社会を受けたら、一つの社会を受けたら、一つの社会を受けたら、一つの社会を受けたら、 しかし、その時、このようなことはないと言っていました。しかし、このようなことはないと言っていました。そのようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、 और यदि उसकी जगह उसका अपना धर्म आ जाए तो जो विद्रोह की संभावना है वो और कम हो जाती है और इसलिए वो स्थानिक जहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जाती है जैसे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में सारे स्थानिक धर्म जो थे वो खत्म करवा दिए या तो क्रिश्चियन बनो या तो उनको व アフリカの国は、この国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の ये पूरी प्रक्रिया में ब्रेक आ गयी, जो मल्टीनेशनल, जो राष्ट्रों के बीच के झगड़े थे जर्मनी के, जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, उसकी वजह से हर एक देश की सरकारों ने आ, धर्म परिवर्तन पे जोर दे, थोड़ा कम कर दिया। तो 1862-1945 कह सकते हैं, 1945 तक ये थोड़ा फोर्स कम रहा। 1945年に、パシミ・タカのケ・ビッチ・ジャガレ・カモケ・リキン・バラバイ・カラオケ・ラシア・ケトゥ・イスレは、ューン・オネ・ダンパ・リヴァト彼らは、ャー・ジョー・ニー・ディア・コンケディ・ジャー・ジョー・ナル・デトゥ・ウィトロケ・サマー・ナ・バジャー・トゥ・ウィトロケ・リア・ハチャ・ベタ・トゥ・アペ・アッバー・オジャー・タ・リキン・ロス・カトゥモケは、1990 1990年に、3月に、3月に、3月に、3 1 9 3月に、3月に、3月に、3月に、3に、3月に、3月に、3月に、3月に、 Australia は、Australia は、a u は、Abadi は、3つのアバディを完全に完全に完全に全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全ま完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全に完全 最初の3つは、ب ب ta, mines or m i n e a l s を take over natural r e s c e s そして、その後、local p o p u l r a n o m t h は、1% 0そして、の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つのの2のの しかし、3つの国は3つの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国のの国の国国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国 एक प्योर बिजनेस मोटिव है कि जो रिलिजन है वो भी अपने आप में एक रेवेन्यू जेनरेटिंग सेंटर है रेवेन्यू जेनरेटिंग किस किस तरह से कि जिस धर्म के जितने भक्तोंगे उसको उतना ज्यादा डोनेशन मिलेगा मतलब कि एक एरिया है जहाँ पे सब हिंदू है, तो donation किसको जाएगा? हिंदू मंदिरों को जाएगा। दूसरा area है, जहाँ पे सब दूसरे धर्म के लोग हैं, तो donation किसको जाएगा? उस धर्म को जाएगा। तो donation भी अपने आप में एक income है। तो जो जो भी धर्म है, सम्प्रदाय है, वो हमेशा चाहता है कि उसका सम्प्रदाय आगे बढ़े। और दूसरा धर्म है, या दू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 expansion का concept fundamental है कि अपना धर्म का विस्तार करो और विस्तार करने का एक benefit भी है कि जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतने ज़्यादा उसमें donation आएंगे तो church का एक motive होता है कि जितने ज़्यादा भक्त होंगे church के उतना ज़्यादा donation आएगा और church क्योंकि MNC को म जो Judiciary MNC ने खरीद के रखी है जो Politicians को MNC ने खरीद के रखे है फिर वो किसी भी Party के हो BJB के भी हो सकते हैं Congress के भी हो सकते हैं CPM के भी उन्होंने खरीद के रखे हैं समाजवादी Party के भी धिरे धिरे खरीद रहे हैं तो वो Politicians को बोला जाता है कि ने इतन Sorry, 1951 में जब संसर्ग लिया गया था, तो हिंदुओं की पापुलेशन थी 88% हिंदू प्लस सिख प्लस बौद्धिस्ट सबकी पापुलेशन मिलाकर थी 87.5% 80% 19 और यह 2001 में वो पापुलेशन कम होके हो गई 84% यानी कुछ चार एक परसेंट कम हुई और 2011 में पता नहीं वो population कितनी है पर वो आंकड़ा release ही नहीं किया जा रहा 2011 का सारा census का data compilation जनवरी 2012 में खत्म हो गया 2012 से हमारे जैसे लोग Facebook पे YouTube पे demand रख रहे हैं कि भईये आप data release करो लेकिन BJP का एक MP इस बात पे हल्ला नहीं मचा रहा ये data क्यों दबाके रखा है अब कौन पैसा दे रहा है उनको ना बोलने का जो भी डेटा है हो सकता है सिचुएशन बहुत बिगड़ गई हो हो सकता है सिचुएशन झरा भी ना बिगड़ी हो लेकिन रिलिजन का डेटा सेंसस नहीं कट्टा किया है तो रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा ऐसे-ऐसे आंकड़े रिलीज किए जा रहे हैं कि कितने घरों में पानी प्लास्टि� मिट्टी के मटके में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। कितने लोगों के पास कंप्यूटर है, कितने लोगों के पास, कितने लोगों के घर में कमरे कितने हैं, कितने लोगों के घर में पंखा है, कितने लोगों के घर में ट्यूबलाइट है, कितने घरों में साइकिल है, वो सारा डेटा दे रहे हैं। लेकिन कितने このデータは、このデー n は、このデータは、このデータは、このデータは、このデータは、このデータは、このデータは、このデータは、このデータは、このデータは、 アルヴィンバイネビが起いるかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのにを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけたのかを見つけのかを見つけたのかを見つけたを लैंग्वेज का संसर्ग का डाटा नहीं मांग रहे क्यों नहीं मांग रहे या तो कौन उनको पैसे दे रहा है चुप रहने के पैसे सऊदी अरबिया से आ रहे हैं उनको चुप रहने का और एमएनसी दे रही है मतलब मिशनरियों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एमपी का मुंह बंद रख सकें मिशनरियों को सारा बैकिंग मिलता ह� 5 0 MP コ、ダバネケリエジット、ミディアパワーチャイエ、ウミディアパワーミシナリーケパスニエ、ウサミミミシナリー m メンシエエメメメメメメディアパワーコボータイ、キエメンシカ、マリコ、ミディアワーコボータイ、キエメンシカ、マリコ、ミディアワーコボータイ、キエメンシカ、ダンコ、カッペジャケ、キエバトタイ、トカルメトマラ、カチャチタ、アバメチャブダンガ、バナムカルンガ、アフィメトマラペ、コットメ、ピアファイルカルンガ、アフィル、 じゃあジャーマーあーミヤトンコドーティンサーキーやジェルメンダーレガビー・ラウィアドーカカーキはー・アーキアベチャレカパパパパエンピトエンピキポジションとチャリガイドティンメンジェルメンアパラ・ベルミレイレケンエンピキーポジションのスコアパスニーヴィレギーカーマンロー・ハイコットウスコバリカーディいティエトビーオエンピカパティアアアアアオーバイシャーブシャーダーブエレクションミニルパインケイスパーロークサーバーエレクションオカトシャーディアルウィー तो वो एक एग्जांपल क्रिएट किया मल्टीनेशनल कंपनियों ने कि देखो लालू यादव काम ये हाल कर सकते हैं और तुमने यदि ये 2011 के सेंसस का मुद्दा उठाया तो तुम्हारा भी ये हाल करेंगे और इस तरह से उनको चुप रखा जाता है तो चुप रखने का पावर मिशनरी के पास नहीं है वो पावर सिर्फ एमएनसी के पास में है वो 500 साल पुराना फैक्ट है आपको इंडिया का एग्जांपल चाहिए तो जो कार्टूस में गाय और सुअर की चरबी मिलाई जाती थी वो एमएनसी ने भारत में मिशनरियों का प्रभाव बढ़े इसलिए रखा था तो ये प्रूफ हो गया कि एमएनसी काम करती है दूसरा सबूत साउथ कोरिया का डेमोग्राफी देख लो 1960 में वहाँ पे चा� もし 90% の population は9 0で 90% を支援する必要は 10% を支援する必要は 10% を支援する必要は 90% を支援する必要は 90% を支援する 90% を支援する必要は 10% を支援する必要は 10% を支援する必要は 10% です もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし और अंत में कुछ लोग ये मानते हैं वो उनकी मान्यता है कि वो दूसरे धर्म को खत्म करके अपना धर्म लाएंगे तो उनको स्वर्ग जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे पर वो रीजन एमएनसी को अपील नहीं करता हमें एमएनसी है वो प्रॉफिट देखती है लेकिन रिलिजन में उनको प्रॉफिट दिखता है इसलिए वो मिशनरी की मद